स्व इव आचरती स्वति लोट लकार में मध्यपुर से कोचन क्या बनेगा स्व तो लोट लकार स्वस्व इदम इव आचरती इदम इस प्रकार इदम इव आचरती तत्वस्तु वस्तु इदम आचरती तो इदम से क्या प्रत्यय होगा कोई प्रत्यय किससे सर्व प्रातिपदी के भी कोई वाक्य भ्यों। कोई भी होने के बाद इधम अगर कोई भी का पकार हलंत्यम ककार का लसवते और वकार वेरापुत और ई वकार उचाने के लिए वेरापुत वे अप्रुत वे में भी ई को रखा है ना इ उचाने के लिए नहीं तो वे अप्रुत किस होगा बी वे रपत में वे अप्रूत है अपृत एकाल प्रत्यय यदि वो ई दो बन रहेगा तो अपृत्य कैसे होगा वे वेरात अपुत बी कहने से इसमें ई उच्चाने के लिए वर्ण ही नहीं इसे उच्चारणार्थ नाम इस संज्ञा लोपाभ्याम विनै निवृत्ति संज्ञा लोप नहीं निवृत्ति उच्चाने के लिए तो इसका प्रोजन समाप्त हो गया सर्वापर लोप होने पर ये सूत्र लगेगा अनुनाशिकस्व क्यूज्वलोह कु अनुनाशिक उपाध्याय दीर्घ सीति पर होता हो। को दीर्घ होगा इदम के अंत में क्या बन मकार मकार का स्थान क्या है हुँ? क्या और अरुनाशिका ओष्ठ और नाशिका वो, वो अनुनासिक है हाँ कौन से अनुनासिक अनुनाशिक उपथा क्या है गुद्देर कह आ, आ, आ होगा इदाम बनिया इदाम की धातु संज्ञा धातु संज्ञा किस है धातु संज्ञा इदाम अगर तीप सप क्या बनेगा इदाम अति लेट में क्या बनेगा इदाम चकार लीट लूट में ईदाम लीट में लूट में इदाम तो, इदाम तो इदाम में? आ, इदाम मत। में और लंग में इधाम से आया हैं हटका करते सब हाँ मेंसली में में में राजा ही आचरवती कोई राजा जिसे व्यवहार करता है राजन प्रतिवेदिक के कई पे हो गया किस तरह से कर प्रतिवेद को सर्वा पर लोप है अनुनाशिक सूत्र से उपताद क्या बनेगा राजान धातु संज्ञा तिप सप राजानती लिट में राज चकार। में? में? में? राजान चकार लोट तो... में राजानीता लिट में राजानी सत्य लुट राज मध्यम पुरुष वजन क्या बनेगा राजा राजान लंग में, में राज में राजा राजा राजने आश्रम में राजा राजान्या लंग में राजा राजने रिंग में पंथ आचरती पंथाए आचरित प्रातिविधि क्या है पत्थी। पत्थी ने अगर कोई क्विप सरालोप हो गया ने पथीन नकारांत अनुराशिक से कुित दीर्घ हो गया पथीन बन गया वहाँ होना चाहिए लघुप से गुण क्विप अर्ध धातु कहे पे अर्ध धातु है अंतरंग दीर्घ है गुण न नहीं कोई भी नहीं सप आने पर पथिन आगे सपानी पर धातु है पथिन क्विबंत वन से धातु है सपानी पर सार्वजाध गुण तो प्राप्त है किंतु दीर्घ हो जाता पहले अंतरगण से आगे पुगंत लघुपत नहीं लगिया अभी ये पथिन धातु क्या बन गया पथिन धातु बना अभी इसके एक, एक, एक रूप लिखो एक लकार प्रथम पृषेक वोजन प्रथम पृषेक वजन सबका देखा म यह कैसे पूछो किसको ऐसा ये होता है यह देखो ये यह है नामो है यह कैसे होना चाहिए ऐसा लिखो अभ्यास करो हम्म hmm, उधर कोई है दिखा दिया शुक्लाम्बर दो है ये बिना बोले नहीं दिखाते क्या कितने है? हाँ अरे क्या पथी में धातु हो गया कष्टय क्रमण चतुर्थ्यंता शब्दात उत्साह क्यों सिया चतुर्थंता शब्दात कष्टा उत्साह में क्यों कष्टय क्रमते क्रमण उत्साह करता है कष्ट के लिए करता है कोई कष्ट प्राप्ति के लिए उत्साह करता है किंतु पाप कर्म करना चाहता है तो उसका अर्थ क्या है कष्ट प्राप्त करना चाहता है जो पथ्य जिसको ये खाने के लिए मना किया गया वो खाना चाहता है लोग क्या कहते हैं मरना चाहता है मना चाहता है मरना नहीं चाहता है किंतु जो खाद्य खाना चाहता है उसे मरेगा इसी प्रकार पापकर्म करता है तो कहते दुख नर्क जाना चाहता है तो पापकर्म करता है क्या कहेंगे ये नर्क जाना चाहता है नर्क जाना चाहता है क्या नहीं चाहता किंतु पाप कर्म करता है इसलिए कष्टाय कर्म देखा था पापम कर्तुम तुम पाप करने के लिए उत्साहित होता है कष्ट होंगे क्यों कष्ट कष्ट होंगे क्यों क्यों का क्या रहेगा यु संज्ञा के सूत्र से और कष्ट कहेंगे क्या लोग कैसे होगा के बाकी रहा कष्ट दीर्घ करने के लिए दीर्घ क्या बन जाएगा कष्टाय धातु संख्या के सूत्र से ये क्यों गीते गीतों से क्या सूत्र लगेगा आत्मनिपद हो जाएगा तो सब कष्टायते कष्टायते आगे मध्यम पुरुष में क्या बनेगा बोलो धातु क्या है लिट में क्या बनेगा? कष्टयान चक्रे कष्टयान बहुत कष्टायम सोचेगा लुट में कष्टायता से बोला गे लिट में क्या बनेगा? कष्टाय से ते कष्ट उत्तम लोट में बोलो बोलो कष्ट रुको रुको रुको रुक। क्या है अक तो। अकष्ट तो। बोलो बिदरी में आटा का मत है ना क्या बनेगा कष्टाये अगे कष्टे कष्ट कष्टे तम आगे कष्टाये मध्यम पक्ष में आशल में कष्टायी शिष्ट य में आ है क्या अह यही कष्टाय में य में अ नहीं कष्टाय धातु अधंत है अलंत है वो कहाँ जाएगा अतो लोप कष्टायी शिष्ट उत्तम पुरुष बोलो बोलो क्यार्मी मध्यम शब्द वैरकलहाकण्वेघेब्यक ये अर्थ में करने के लिए शब्दम करोति वैरम करोति कलह करोति अभ्रम करोति कणु पाप मेघ से करणे कर्मभ्य करोत्यर्थ क्यु सै शब्द करोती शब्द शब्द अम अगर क्योंंग धातु संज्ञा किस सूत्र से सुप धातु प्रातिपद होने के बाद क्या बचेगा शब्दय अकृशा तो दीर्घ होगा तो शब्द धाते कष्ट शब्दाते क्या बनेगा शब्दाते लिट में क्या बनेगा चक्रे लोट में शब्दायता में लोट में शायता लंग में में में मध्यम शाह है क्या अशदाई दम लिंग में शब्द है जैसे बैरम करोती बैरम करोती में लिट में क्या मानेगा बहरा बहराय चक्रे लोट में बराय बरायतां, आशिली में बराई बराई शिष्ट लुंग में अब अभरा कलहम करोती क्या बने बनेगा कलहायते लीट में कलह चक्रे आसली में लुंग में कलष्ट कल क्या क्या अभ्रम करोती अभ्रम करोत में क्या बनेगा अब्रायते इसका लौंग क्या गे? एक एक लो क्या एक रूपये लिखा लौंग से <coughs> प्रथम पर से एक रूप हो गया आपका हुँ? हुँ? हुँ? क्या किसको तो क्या है किसको hmm? दिखाया ठीक है ये नहीं क्या हाँ दिखाया किसको hmm, ये देखो चल जाता है इतना मिना दिखाए चल जाता हम्म आठ जाना होता है उसमें इतने ही है और कुछ नहीं कण कणम करोती क्या बनेगा कणवा कणवान चक्री लूंग में अकनवा इष्ट असली में तो मेघ शब्द है मेघ शब्द का एक एक रूप लेख लकार के एक रूप इति निच नीच ये सूत्र है तत्को तदाचे इससे नीच होगा जिससे भी घटम करोती अथवा घटम घटमाचष्टे घटा करता है अथवा तो घटा बोलता है कहता है घट कहता है तो घटा से नीचे हो जाएगा दूसरा है प्रातिपतिका धातुअर्थ है बहुलम इष्टवच्च किसी भी प्रातिपतिका से नीचे हो जाएगा धातुअर्थ में और तो बहुलम इष्टवच्च बहुलता से होता है अतिशायन तमविष्टु तद्यत में आएगा तम इष्ठन प्रत्यय करने पर जैसे कार्य होता है इसी प्रकार यहाँ भी कार्य हो जाएगा नीच करने पर ईष्ठन प्रत्यय करने पर जो जो कार्य होता है यहाँ नीच करने पर भी वो कार्य सब हो जाएगा प्रा क्या क्या होता है प्रातिपदिका धातुअर्थ नीच से अर्थ प्रातिपदिक प्राति से नीच हुआ धातु धातुअर्थ में और इष्टवत का तो इष्ठे यथा प्रातिपदिक पुमवत भाव रभाव टिलोप बिन्वतोप यौनादिप प्रस्तपाद्यादेशन पत्रविदिक को पुंवत भाव होता है और, और भाव र रितोहलादि लघु ट्रे से टी लोप होता है बिन्न मतो लुप सूत्र बिन्म तो का लोप होगा यौनादि कार्य लोप होता है प्रियस्थिर स्त्रियुब ग भरव ही दर्वता है कि वृंदाई से प्रस्तप आदि श्रोता है भ संज्ञा है जितने स्थन पत्र पर रहते से तद्ित में आएगा जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मालूम है स्थूलमाचस् तब ही तो बनेगा यणा भी एक सूत्र सुवा आएगा उस जो कार्य होता है स्थन पत्र रहते यहाँ नी होने पर सब कार्य हो जाएगा तद्वन नऊ अपी नी पर रहते होगा इसलिए यहाँ क्या होगा घटम करोटी अथवा घटम आचस्ट्य घटा बनाता है तो घटक कहता है तो प्रातिपेदिक घट प्रातिपदिक से बात घटम आम से नहीं घट प्रातिपदिक से नी होगा घट अगर नीच नीच का नकार चुटू चकार हलन में ये बचेगा और ये रहने से बहुल मिष्ठव होने से टेह सूत्र से लोप हो जाएगा टी का लोप हो जाएगा घटा में अका लोप हो लोक हो जाएगा अचलयान अलोपन है क्या नहीं नहीं टे से लोप होगा वो टी से किसले होगा टी लोपो जो होता है टी लोप ये तद्य नहीं है यश तो कर तद्धित चे पर ये तद्य तो है नहीं ई कार नहीं ई कार यो है ना दीर्घ नहीं ये देखो उतरा हाँ ई कार्य तथित चपरे नहीं लगा टेह सूत्र से लोप हुआ इष्टवत होने से टेह सूत्र से लोप हो जाएगा तो किसी में यदि लिखा होगा ऐसे ही चो ठीक नहीं ई कार्य तथित चपरे तो ऐसे ये सूत्र है टी लोप टीलोप्ठन प्रति टी लोप होता है टेह से तो लोपन से रहेगा घट अगर ई घटी धातु तो संज्ञा है सनातनते धातु तो घटी धातु हो गए टिप सप गुण सार्वधात् गुण क्या होगा अयादेश करना पड़ो घटी धातु क्या है घटी आगे आम होगा आम पर घटी अगर आम घटे आम चकार क्या सोच लगे आम घटी अगर आम हैं, घटी में नीचे अगर आम है क्या सूत्र हो गया निरंटी तो हो जाए हाँ, तो घटाम हो जाएगा हाँ अयमनतालो से अयादेश होगा अया अंत करना क्या जरूरत है गुणों करके आयादेश करते हो जाएगा तो सार्वसों करो आयादेश हो जाए अयम अंत सूत्र क्या जरूरत है ने से लूक हो जाता अयमनतालो सूत्र नहीं होगा नण से नीचे आलू चल जाएगा आ गुण अयादेश नहीं होता इसे नया को अयादेश करने के लिए अयामता लुआत्र से अयादेश होगा कौन से क्या बनेगा घटयांग घटयांग चकार घटयाम लूट में क्या बनेगा घटी अगरे ताश क्या बनेगा यहाँ भी घटी ता लूट में घटे गटेत। तो घटेता तो लंग में नहीं, नहीं।, में। में। नहीं।, नहीं। हाँ लंग में घटेत विधि में घटे असली में हाँ यहाँ बनेगा अयमन तलाय कहाँ रहता है अर्धा तो ऊपर रहते यहाँ नीट क्या लुक होता है निरंश लुक हो जाएगा और अयामनताला अयामनता को देखो क्या करता है कितने कितने कौन से किस प्रकार में आया कम कम कम हाँ सुने रे हाँ ये आम पर होता है तो यह नहीं लगेगा लूटे में नहीं लगे लूटे, लूटे में क्या बना था घटी नेर एंड जाए घटी हाँ नहीं नहीं गुण आते ही था गुण आदेश हो जाएगा अच्छा दोनों प्राप्त है हाँ है ने रन टू लेगा ईट नहीं हो तो ईट होने पर निरंटी नहीं लगे नहीं लगे तो क्या होगा गुण आदेश घट हीता घट ही सती लोट में घटे हो तो लंग में और घटे बिजनी में घटे थे आसले में ने रनिटी क्या लुक हो जाएगा बन जाएगा निरंटी क्यों लगेगा यहाँ ई टिप्पर में नहीं है या सूट ईट क्यों नहीं होता है बोला नहीं और गुण क्यों नहीं होगा की ते तो नये रन से लुक हो जाएगा तो क्या बनेगा घटिया तो बोलो इसके रुको घट्टिया क्या धातु है घटी लुंग लकार का में क्या सोता मालूम है ने कर्तरी चंग हो जाएगा निजंत अटागम होगा अ घटी चंग तिकस फिर ने रण से लोप हो जाएगा नी का चंगी से द्वित हो जाएगा चंगी से किसको द्वित होगा घट अभ्यास में कोस जो हो गया स सन बाखोनी चांग पर नोपे अच्छा ये नौ अगलोपे असती नी में अगलोप नी के निमित्त अगलोप हुआ तो हाँ नहीं होगा सन पता नहीं होगा क्यों नहीं हुआ घट्ट में अ का लोप हो गया नी आने पर नी को निमित्त मान कर जो लोप हुआ अगलोप से चांग पर नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो सनबल तो नहीं होगा तो सन्यते से इतव तो नहीं होगा, दीर्घ लघु नहीं होगा, अभ्यास में रहेगा ज अज घट त, ये लोग अज घटत क्या बनेगा? अज घटत अज बोलो क्या जो बोलो अज घटत हाँ क्या धातु तो पे घाटी कौन सा लकार चल रहा है नू लकार में चिली लूँगी से चिली होता है नहीं होता है चिली होगा और चिल्ली को सीच के सत्र तो से होगा क्या से तो लग गया नी सी दो सभ्य करते चंग चिली को चांग हो गया दीतो के सत्र तो से होगा चांगी चांगी दिन से अच्छा नीच पर अतबुदा से वृद्धि होती है नहीं घट में अकारे है घाटी है ना घट में नीच पर होते घ के आकार को वृद्धि अतबुदा सूत्र नहीं ना मेता सुन अच्छ प्रश्न पथानीभत हो जाएगा लट लगाने में भी पहले लगता है घटी अगर घटे आगे सब वहाँ घट के आगे नीचे तो अलोपर घट में अकार को अतभुदा से वृद्धि प्राप्त है अच्छा परसन प्रोधित स्थानीय तो हो जाएगा नहीं होगा तो बनेगा घटी घटयती लुंग में क्या बनेगा अजघटत लिंग में क्या बनेगा मानेगा अघटियत क्या बनेगा मानेगा अघटियत ईट होगा शो और नीच को लोप होगा हैं नी को क्या होगा गुण अयादेश गुण के सूत्र से परमेश्वर धातु क्या, क्या है हाँ क्या रूप नहीं गया अ घटय आगे अथ कंडय कंडभ्यो येभ्यो धाभ्यो निर्थे कंडुआदीगण में पठित धातु से नित्य यक होता है स्वाथ में जो धातुकार उर्थे कंडूय गात्र विघर्षण कंडुन न कुजलाते यात्री त्री विघर्सन यूत्र से अलंत्यम आगे यक हो जाएगा किस सूत्र से यक होगा अभी धातु क्या हो गया कंड उसकी धातु से सूत्र से जो कंडूय धातु है वो ईत है क्या ईत है कंडू धातु है यक होने के बाद कंडु ये धातु नहीं है नहीं उनसे स्वरित कर्तृ अभिप्राय क्रियापालय नहीं लगाना चाहिए किंतु कंडुय में जो अंकार किया उसका प्रयोजन नहीं रहा नित्य यज होता है, है। यक के बिना प्रयोग होगा क्या यक के बिना यदि प्रयोग होता वहां वहाँ स्वरित सूतर लग जाता नित्य जब यक हो जाएगा तो कण्डुई में यंकार इंत जो यज्ञ उसका कोई प्रयोजन नहीं होने से कंडुय से भी त्वरित तो, कर्तृभिप्राय क्रियापालय होगा कार जो उच्चारण किया हाँ ईथ करने से यंकार इति जो हुआ वो अवय में वहाँ चरितार्थ नहीं होता है तो कंडय से आ जाएगा चरित में तय क्रिया फल से सात कर्तरी परिश्री धातु क्या है कंडुय तिप सब क्या बनेगा कंडी आत्नपद में, में परिश्रती क्या बनेगा कंडचकार आत्मनिपद में चक्रे लूट में कंडुतासी आत्मनिपद में से लीट में कंडुष्यति कंडुष्य लोट में तां तां लंग में अकंडुयत अकंडुयत विधि में येत आशीन में कंडुई विशिष्ट कंडु यात में क्या धातु है कंडू ये या। आस उठाएगा कंडू या यात नहीं यह या क्या कहाँ जाएगा अतोलोप क्या बनेगा कितने य है कंडु यात कंडु यात आतोन पद में कंडुई शिष्ट लुंगल कर में कंडुई आगे बोले रूप स्तान अतन पद में अकंडु अकंडम अकंडुध अखंडुधु लिंग में अखंडुष्यत अखंड ऐसे प्रकार सुखम दुखम तत्क्रिया में कंडुआदि में आता है यक हो जाएगा तो सुख्यति दुख्यति ऐसा बनेगा सुखम अनुभूति दुखम अनुभूति में सुख शब्द से यक हो जाएगा सुख धातु से सुख दुख धातु कंडुआदि में कौन से अतुलप हो जाएगा तो बन जाएगा सुख्यति दुख्यति ऐसा बनेगा और नेता वसा